बेल बोलो लाल की जय ओम ृंदवी ला ओं नमो भगवतीय तेराशनु सत्यवती हृदय व्यासो नंदनोंभ्यासो यमगल तम बामृतम जगत्पिवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगदाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहां तो बराकूपोपी तस् हरे बदकमल वंदे श्रीचतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमरम्ल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप श्री साग्र जात सह गणरघुनाथा तम सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहितम् श्री कृष्ण श्रीकृष्णचैतन्यौ श्री राधा श्री <coughs> भरो, भरो, कृष्ण कृष्णपा सहगललता, श्री विशाखाबिता आजाबित भुजौ कनकाव संकर्तन पितर कंसाक्ष विश्व दुजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्प्रियकुण वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्म खुरंगी दुषा वक्षो वक्षोज विलसति विलसीधोंगगस्व काश्मीरम तलशोणिमोपरीतने कस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकाज नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तत् जय मुदी वाश्छाकुभ्य कृपा पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो राशे, हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो दासजीव मे कुरते दयादरा तुलसी का पुराण पठनम लाल की जय ंगल तो। श्री चैतन्य चरतामृत श्री सनातन गोस्वामी पाठ को श्रीमद महाप्रभु ने जब संबंध तत्व अवधेय तत्व और प्रयोजन पदार्थ इनका उपदेश दिया उसके बाद में सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि आत्मा राम श्लोक की आप व्याख्या करें आत्मा राम श्लोक की व्याख्या क्या उसमें तीनों तत्वों का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वह कहीं स्थापित कर दिया और इसी प्रसंग को सुनकर के श्री सुनाकर के श्रीमद महाप्रभु ने यह निष्कर्ष उपस्थित किया कि श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण के स्वरूप है कृष्ण सम भागवत विभू सर्वाश्रय वे सब वस्तुओं के आश्रय हैं प्रतिश्लोक प्रति अक्षर प्रति में नए नए अर्थ कह रहे हैं इससे श्रीमद् भागवत की व्याख्या कौन कर सकता है जितनी वे स्फुरी करा दें उतनी उनकी व्याख्या की जा सकती है एक प्रकार बताया कि इतना विस्तार हो सकता है यदि कोई व्याख्या करने के लिए बैठे और ठाकुर यदि उसके मुख से कहलाएं तो इस प्रकार से अनंत व्याख्या ये तो एक निशा नमूना मात्र है और वो भी नमूने का भी नमूना है ऐसी नजर कितनी व्याख्या कैसे की जा सकती है अब श्री महाप्रभु ने नेतन गोस्वामी जी को सनातन गोस्वामी प्रश्न करते जा रहे हैं और श्रीमिन महाप्रभु उनका उत्तर दे रहे हैं उसमें विशेष रूप से श्री महाप्रभु ने यह कहा कि श्री प्रभु तुमसे स्मृति लिखवाना चाहते हैं वैष्णव स्मृति की रचना करवाना चाहते हैं जैसे वे स्फूर्ति करें तुम्हारे मन में जैसे आए वैसे तुम उसके हिसाब से लिखो तथापि तुम्हारी सुविधा के लिए केवल एक दिशा निर्देश करने के लिए मैं उसका एक संक्षिप्त प्रकार तुम्हारे सामने नूबर कर देता हूं महाप्रभु ने जैसे हर हरिभक्त बिलास उनकी बना करके दे दी एक संक्षिप्त स्वरूप बना करके दे दिया है विशेष सूची बना करके दे दी कि सबसे पहले गुरु आश्रय श्री गुरुदेव की शरणागति कैसे ग्रहण की जाए उसकी पद्धति को तुम समझो अर्थात श्री गुरु के चरण में जाकर के जीव यह प्रार्थना करे कि महाराज मुझे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो मैं साध्य साधन तत्व तो नहीं जानता हूं कृपा करके मुझे साध्य साधन तत्व तो बताएं और मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य कैसे प्राप्त हो इसके लिए आप मुझे अपनी शरणागति में ग्रहण करें मुझे कृष्ण की शरणागति दिलाएं ये प्रार्थना करें कि मुझे कृष्ण की शरणागति चाहिए आप जीवन का परम लक्ष्य क्या है गुरु जी अपने आप कहेंगे कि कृष्ण सेवा ही परम लक्ष्य है वो कृष्ण सेवा का सर्वोत्तम स्वरूप क्या होगा बुल कृष्ण सेवा का सर्वोत्तम स्वरूप जहां रागानुगा भाव उसके द्वारा यदि भक्ति की जाएगी तो कृष्ण के पूर्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा स्वरूप का आस्वादन प्राप्त होगा अन्यथा वैभव में उलझ करके रह जाएंगे उनकी शक्तियों में उलझ करके रह जाएंगे उनके संपूर्ण स्वरूप का आस्वादन होगा जब राग मार्ग को अपनाया जाएगा बोले राग मार्ग का मुझे प्राप्ति हो इसके लिए मुझे श्री मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं आपके माध्यम से कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर रहा हूं ऐसे गुरु जी की प्रार्थना करें कि मेरा संसार बंधन छोड़ाइए अथवा जीवन में मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो माया का दास न रह करके मैं कृष्ण दास बनूं इसके लिए आप मुझे अपनी शरणागति हो ये हो गया सर्व कारण लिखी आदो गुरु आश्रय गुरुजी का आश्रय कैसे लिया जाए ये इसकी पद्धति के गुरु के चरणार्ब में साष्टांग प्रणाम करें आत्मसमर्पण करें और श्री गुरु उस समय उस शिष्य को दीक्षा प्रदान करेंगे दीक्षा में तीन प्रकार की दीक्षा कहीं पक्ष दीक्षा जैसे एक चिड़िया अपने पंखों के गर्मी से अपने अंडे को सेती है दूसरी मत्स्य दीक्षा जहां नयन के सामने बैठा करके नेत्र के द्वारा कृपा करते हुए श्री गुरुदेव शक्ति से जीव को कृतार्थ कर रहे हैं और कभी कमठ दीक्षा माने कछुआ जिस तरह अपने बच्चे का कछवी कछवे की मां वो अपने बच्चे का जैसे पालन करती है केवल मन से विचार करती है इस तरह से संरक्षण करते हुए श्री गुरु विराजमान होंगे तो यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा जैसे अपने देह के सुख को चाहें इसी प्रकार श्री गुरुदेव की भी हम सेवा करें गुरुदेव को सुख मिले ऐसा प्रयास करें और जैसा गुरुदेव को सुख दे रहे हैं वैसा ही ठाकुर जी को भी सुख दें अर्थात व्यावहारिक जीवन में जीवन की यात्रा चलाने में जितनी भी जैसे हमको विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता है उसको देहबद्ध भगवान की और गुरुदेव की भी सेवा करते हुए विराजमान तो ये गुरु आश्रय की बात हुई अब कल प्रसंग जो चल रहा था वो था गुरु लक्षण शिष्य लक्षण दो परीक्षा गु, गुरु कौन है उन गुरु के लक्षणों का आप हमारे सामने वर्णन करें गुरु के लक्षणों में विशेष रूप से कहा कि शब्द परिचय निष्नातम जो शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों में निष्णात हो तो गुरु वो हैं जो शास्त्र को जानने वाले हैं स्वयं भी आचरण करने वाले हैं शिष्य के प्रति स्नेह रखने वाले हों निर्मल चरित्र हों, कृष्ण निष्ठा से युक्त हो भजन के तत्व को जानने वाले हों ऐसे गुरु कृष्ण अनुभव संपन्न गुरु निर्लोभ अनासक्त ऐसे गुरु को ढूंढें, भाई ऐसा ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है बोले प्रायः मध्यम गुरु ही कृपा करते हैं अत्यंत जो उत्तम गुरु हैं श्री सुखदेव जी श्री जन जी श्री संकादिक जैसे गुरु तो हरेक को मिलेंगे नहीं ऐसी स्थिति में प्रायः जो कृपा करने वाले हैं वो मध्यम गुरु ही होते हैं वैष्णव तीन प्रकार के एक है प्राकृत वैष्णव प्रारंभिक प्रारंभिक कौन से हैं बोलो जिनकी केवल अर्चा में ही अर्चा माने शिवग्रह उनमें ठाकुर बुद्धि है जीव मात्र में अभी ठाकुर बुद्धि नहीं आई है ईश्वर बुद्धि नहीं है वे प्राकृत जन प्राकत माने प्रारंभिक प्राकृतिक मतलब प्राकृत नहीं प्राकत माने प्रारंभिक वे प्रारंभिक भक्त हैं प्रारंभिक वैष्णव हैं जिनकी भगवान के शिव ग्रह में ही भगवत बुद्धि है सर्वत्र अभी भगवत बुद्धि जिनमें उदय नहीं हुई है वे प्राकृत जन कहे गए एकादश में वर्णन कर रहे हैं मध्यम भक्त कौन है मध्यम भक्त वो हैं जिनकी ईश्वरे तु बालेशु दुषस्सुच प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करो मध्यम ईश्वर से प्रेम करे ईश्वर के जो अनुगत हैं भक्तगण हैं उनसे मित्रता करें, जो अपने से छोटे हैं उनके प्रति अनुग्रह करें, और जो कृष्ण विरोधी हैं उनसे बहस नहीं करें, उनकी उपेक्षा करके छोड़ दे मित्र साथ में बास क्या करना जो जो तुम्हें जो दिखे करो भैया पहले हम तो अपने आप को बचा लें उनके साथ में बहस नहीं करें ईश्वरे <coughs> प्रेम तद अभिनेशु मैत्री जो छोटे हैं उनके प्रति कृपा और जो विरोधी हैं उनकी उपेक्षा ऐसे भक्त वे मध्यम भक्त हैं और कृपा करने वाले छोटों के ऊपर कृपा करने वाले जो हैं वे श्री मध्यम भक्ति है तो प्राय मध्यम भक्त उनको ही गुरु बना करके उनकी शरणागति ग्रहण करके साधक को भगवत भजन करना चाहिए अब उसमें चार कैटेगरी चार श्रेणिया श्री रूपोस्वामी जी ने कृपा करके उपदेशामृत में स्थापित कर दी के सभी का आदर करना है इसलिए कृष्णित यशी गिरतम मनसा द्रिये तो। जो कृष्ण नाम का उच्चारण करता है कृष्ण नाम मंत्र जप कर रहा है उसको मन से आदर दो सबको आदर दिया जाएगा जो भी कृष्ण बोल रहा है दीक्षित है नहीं है संप्रदाय भुक्त है नहीं है सबको आदर दिया जाएगा जो भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है सब पूजनीय है तो कृष्णतम मनसा ग्रहित अब दीक्षास्त्र चेत प्रणति भी यदि संप्रदाय भक्त होकर के विराजमान है दीक्षा है तो उसको विशेष रूप से प्रणाम किया जाएगा उसको विशेष रूप से आदर दिया जाएगा संप्रदाय भक्त होने पर संप्रदाय की सुरक्षा पूर्वक संप्रदाय की प्रणाली में जो दीक्षित होकर के विराजमान है वो विशेष रूप से आदरणीय होकर के विराजमान संप्रदाय किसे कहेंगे बोले जैसे गंगा की धारा जो भगीरथ राजा जब अपना रथ लेकर के चले तो उनके रथ से जो गड्ढा हुआ उस गड्ढे में जो ब्रह्मद्रव प्रवाहित हुआ माने उस गड्ढे गड्ढे में होकर के जो भगवान के चरण बामन भगवान के चरण से प्रकट होने वाली गंगा वे जब आकाश में आई तो आकाश का नाम श्री गंगा वे विष्णुपदी होकर के विराजमान हुई और आकाश में आने के कारण आकाश का नाम विष्णुपद हो गया उस विष्णुपद से माने आकाश से वे गंगा जी शिव जी के जटाजूट में आई और जटाजूट से निकल करके भगिय ऋषि राजा ने जो अपने रथ को आगे चलाया उनके रथ से जो कूड़ बनी जो गड्ढा बना उस गड्ढे में वही श्री बाम भगवान के चरण रथ से प्रवाहित जो जल है वह जो प्रवाहित हुआ उसका नाम गंगा है अब उस गड्ढे से हटा करके यदि किसी ने गंगा नहर बना ली तो वो गंगा नहर कहलाएगी मुख्य रूप से जिस मार्ग से होकर के गंगा बही है वो मार्ग ही संप्रदाय कहलाएगा तो संप्रदाय का तात्पर्य है गुरु-शिष्य परंपरा से अभिकल होकर के जो प्राप्त हो रहा है वो संप्रदाय है संप्रदायों में ऐसा कई बार देखने में आता है कि एक ही धारा है उसमें से कोई एक छोटी धारा निकली फिर आगे जाकर के फिर मिल गई अलग अलग धाराएं हुई और आगे जाकर के भी मिल गईं। तो इस तरह से उनमें अलग होना और फिर मिल जाना ऐसा तो प्राप्त है मूलतः जितनी भी धाराएं हैं वे सब श्री नारायण के द्वारा ही दी गई हैं। उनमें शाखाएं अलग अलग हो सकती हैं, शाखाओं में विभाजन हो सकता है फिर आगे जाकर के भी मिल सकती है परंतु तो मूल धारा कहीं ना कहीं होनी ही चाहिए वो भी संप्रदाय भक्त होकर के आनी चाहिए तो अधिक बात सुंदर बात है वस्तु तो शक्ति तो अपना प्रभाव डालेगी परंतु भक्त होकर के हो करके जो मंत्र प्राप्त हुए हैं उनका अपना विशेष प्रभाव होकर के बिराजमान तो साधक का यह कर्तव्य है कि कृष्ण नाम का जो उच्चारण कर रहा है सभी को वो आदर करेगा भले वो संप्रदाय भक्त नहीं है पर फिर भी उसको आदर करेगा दीक्षा भी, दीक्षा संप्रदाय होकर के किसी ने दीक्षा ली हुई है तो उसको विशेष रूप से प्रणाम और आदर किया जाएगा ऐसा वैष्णव व्यवहार की दृष्टि से अधिक पूजनीय होगा क्योंकि उसके पास में अब संप्रदाय की परंपरा विद्यमान है अब भजन विज्ञान और सत्सेवे प्रणति भी और यदि कोई अपने प्रणाम करते हुए ठाकुर जी की सम्यक प्रकार से सेवा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की सेवा भी की जाएगी उसको जिस चीज की आवश्यकता है जो संप्रदाय भुगत है भजन का विज्ञ है अपने भजन के तत्व को जानने वाला है और वो अपनी संप्रदाय के अनुसार सेवा करते हुए विराजमान है तो उसकी सेवा भी की जाएगी परंतु जो किसी दूसरे की निंदा करे नहीं और अपने भजन के तत्व को अच्छी तरह से जा रहा जान रहा हो उसको उसके साथ में सत्संग किया जाएगा तो यहां पर चार कैटेगरी हो गई कृष्णेत यशतम मनसाद्रेत तो और एक कैटेगरी जो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है उसको मन से भी आदर किया जाएगा सबको आदर सबके प्रति मन में आदर रखा जाएगा दीक्षास्त्र प्रणति भजनिष्टम यदि वो संप्रदाय भक्त है चाहे संप्रदाय है श्री राम संप्रदाय है श्री संप्रदाय है विष्णु स्वामी संप्रदाय है कोई भी संप्रदाय है तो उसको दीक्षास्त प्रणति भी उसको प्रणाम भी किया जाता है क्योंकि भजंतम इष्टम वो अपने इष्ट का भजन करते हुए विराजमान है सत्सेवे और उसकी सेवा भी की जाएगी भजन विज्ञम यदि तीस, तीसरी कैटेगरी है अपने भजन के तत्व को जानने वाला है तो उसकी विशेष रूप से सेवा भी की जाएगी एक हुआ मन से आदत दूसरे को हुआ प्रणाम तीसरे को हुआ सत्सेव्या उसकी सेवा में भी सम्मिलित हुआ जाएगा पान तो चौथी जो कैटेगरी है वो सत्संग की भी है उसको मन से आदर भी दिया जाएगा उसको प्रणाम भी किया जाएगा उसकी सेवा भी की जाएगी और एक चीज और जुड़ जाएगी एक एक चीज अधिक जुड़ती हुई चली जा रही है उसकी विशेष प्रकार से सत्संग करते हुए भी उसको उसका भजन किया जाएगा चौथी कैटेगरी किसकी है कि भजन विज्ञान अपने भजन के तत्व को जानने वाला है और अन्य निंदा दूसरे की निंदा नहीं कर रहा है ऐसा जो व्यक्ति है उसके साथ में सत्संग भी किया जाएगा ईर्षा द्वेश को बढ़ाने वाला ऐसा सत्संग कोई बहुत अच्छी बात नहीं है दूसरे की निंदा न हो इस प्रकार से भी कहीं चले ये चार कैटेगरी हुई कृष्ण नाम लेने वाले का मन से आदर यदि संप्रदाय भक्त है तो उसका विशेष रूप से प्रणाम संप्रदाय भुक्त होने पर भी यदि कोई अपने संप्रदाय के अनुसार भजन के तत्व को जानने वाला है तो ऐसे व्यक्ति की सेवा कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार की शरीर से भी उसकी सेवा की जा सकती है कहीं धन के द्वारा सेवा की जा सकती है कभी मानसी सेवा भी उसकी की जा सकती है परंतु जो अन्य की निंदा नहीं रख रहा है और अपने भजन के तत्व को अच्छी तरह से जानने वाला है ऐसा जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति का हम विशेष रूप से उसका सत्संग करेंगे सत्संग वहां पर करने पर ज्यादा लाभ होता है जहां सजातीय वैष्णव जातीय वैष्णव नहीं है विजातीय वैष्णव के साथ में होगा तो खींचाता होगी एक एक तरफ खींचेगा एक दूसरा दूसरी तरफ खींचेगा तो वहां पर खींचा होगी परंतु तो यदि सजातीय वैष्णव का संग किया जाएगा तो अपना भजन पुष्ट होगा तो ये चार कैटेगरी हैं और इन चार कैटेगरियों के द्वारा चार जो श्रेणिया हैं इन चार श्रेणियों के द्वारा ऐसा जो शाब्दे पर निष्णा शब्द ब्रह्म और ब्रह्म दोनों में निष्णात हो साथ ही साथ में ब्रह्मणी उपाश्रय ब्रह्म का भजन करने वाला भी हो और शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला हो ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से आदरणीय होकर के विराजमान तो तस्मा गुरु प्रबद्धे तो जिज्ञासुश्रेय आत्मना जो अपने श्रेय को जानना चाहता है ऐसे व्यक्ति को गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए शाब्द परिचय विष्णातम शास्त्र में शाब्द ब्रह्म माने शास्त्र उसमें भी निष्णात हो और परे माने ठाकुर का भी भजन करने वाला हो और ब्रह्मणी उप समाश्रयम ब्रह्मणी माने दो दोनों ब्रह्म शब्द ब्रह्म में भी और पर ब्रह्म में उपशम माने संसार से वैराग्य प्राप्त करते हुए संसार में रहते हुए भी संसार में आसक्त न हो वहां से वैराग्य प्राप्त करते हुए शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म मान शास्त्र चिंतन भी करने में समर्थ हो और परम ब्रह्म के चिंतन में भी समर्थ हो और वैसा आश्रय भी कर रहा हो ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण करे ब्रह्मणी उपशम तो संसार जो है उनसे उपशम लेकर के ब्रह्म जो है ब्रह्म के दो शास्त, शास्त्र और श्री ठाकुर जी के चरण कृष्ण चरण इन दोनों में उपशम आश्रम दोनों का आश्रय लेकर के विराजमान हो उपशम माने संसार से यथासाध्य वैराग्य धारण करके विराजमान ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण करे ये गुरु के लक्षण निरूपण किए अब गुरु जो है उनका विशेष रूप से आदर करें ऐसे गुरु से सत्संग भी करें सत्संग से किया जाएगा उसके लिए चार कैटेगरी बनाई जिसके भी जुवा के ऊपर कृष्ण नाम है उसका मन से आदर यदि संप्रदाय दीक्षित होकर के विराजमान है संप्रदाय की गुरु परंपरा उसकी प्राप्त है और संप्रदाय भक्त होकर के विराजमान है ऐसे व्यक्ति का विशेष रूप से आदर किया जाएगा संप्रदाय में कहीं कुछ स्प्लिट हो सकता है इधर उधर हो सकता है एक शाखा इधर गई एक शाखा उधर गई फिर में, बाद में आकर के दोनों शाखाएं मिल गई तो ऐसा संभव है तो वहां पर दूसरी जो कैटेगरी है वो है संप्रदाय भुक्त हो तीसरी कैटेगरी है कि संप्रदाय भुक्त होने पर भी अपनी संप्रदाय की सेवा पद्धति के अनुसार जो सेवा कर रहा हो और उसमें उसकी निष्ठा हो ऐसे व्यक्ति की यथासाध्य उपकरण आदि के द्वारा भी सेवा की जाए सेवा तीन प्रकार की काय के काय आर्थिक और मानसी इनमें मानसी जो सेवा है वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है तनुजा विजा और मानसी तीन प्रकार की सेवाओं का ने निरूपण किया कष्ट सेवा सदा कार्य कार्याजा तनु तनुजा बित्तेजा और मानसी चेतस तत्प्रवणम सेवा चित्त का कृष्ण में लगा देना इसी का नाम सेवा है और यह जो सेवा है मानसी सा पारामता मानसी सेवा की परिभाषा थी कि कृष्ण का चित्त में लग जाना ये मानसी सेवा ही परा है तो बलवाचार्य बल्भाचार्य तीन तरह की सेवा का कर करते हैं सेवा का मतलब है अपने शरीर से सेवा करना अपने हाथ से मंदिर की सोहनी देनी है अपने हाथ से पहुंचा देना है रसोई करनी है ठाकुर जी की पाक रखना, रचना है जल लाना है वो हुआ तन्युजा सेवा तनुजा सेवा बहुत बढ़िया सेवा ही मुख्य है तनजा सेवा नहीं कर सके तो जितना अपने बस का है उतने स्वयं सेवा करे अपने बस का नहीं है तो फिर मजदूर बुला करके मजदूर से मजदूरी करवा करके उसे वेतन देकर के पारिश्रमिक देकर के वृत्ति देकर के उससे सेवा कराए अब जैसे मकान ठाकुर जी का मंदिर बनाना है तो अपने हाथ से तो बनाया नहीं जा सकता उसके लिए तो कारीगर चाहिए टेक्नीशियन चाहिए तो ऐसी स्थिति में वित्त जा सेवा भी की जाएगी जो टेक्नीशियन है उसके लिए तो उसको कहीं से हायर करना पड़ेगा और उसको कहीं पैसा भी देना पड़ेगा तो यह हो वित्त जा सेवा तनुजा माने अपने हाथ से सेवा करना जितनी सेवा अपने हाथ से संभव है उतनी स्वयं करेंगे बाद बाकी की वित्त जा, धन के द्वारा कराएंगे परन्तु इन दोनों सेवाओं में मुख्य जो लक्ष्य है वो मुख्य लक्ष्य मानसी है मानसी सेवा किसको कहेंगे चेत सत्प्रवणम कृष्ण का चित्त में लगना इसका नाम मानसी सेवा है ये मानसी सेवा ही परा है सर्वश्रेष्ठ है तन्जा सेवा की जा रही है परंतु वह केवल नौकरी के लिए की जा रही है और इसके बदले में वेतन मिलेगा इसलिए सेवा की जा रही है तो वह तनुजा सेवा भी अधूरी पैसा पाने के लिए सेवा की जा रही है वो अधूरी है उसमें कई मानसी भी जुड़ी होनी चाहिए ऐसे ही बित्तीजा सेवा हम कर रहे हैं तो बित्तीजा सेवा में भी ये विचार करना चाहिए कि हम क्योंकि हमारे शरीर की एक सीमाएं हैं हम इसलिए नहीं कर सकते हैं इसके लिए टेक्नीशियन चाहिए और वो टेक्निक हम में नहीं है इसलिए हम किसी टेक्नीशियन को हायर कर रहे हैं उसको ले रहे हैं और उसकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि बिजली की फिटिंग हम खुद तो कर नहीं सकते हैं हमको तो पता नहीं है कौन सा तार कहा जाएगा कैसे चलेगा तो वहां पर तो टेक्नीशियन को लेना ही पड़ेगा इंजीनियर को कहीं अपना ही पड़ेगा और उसको कहीं भर्ती भी प्रदान करनी पड़ेगी वो हो गई वित्तीय जाति परंतु तो उसमें भी अभिमान नहीं होना चाहिए उसमें भी मानसी सेवा कहीं ना कहीं जुड़ी होनी चाहिए और जो एकदम बिरत हैं बोले हम तो सेवा करेंगे कि हमारे पास में कोई साधन नहीं है केवल कंथा करुआ लेकर के आए हैं बोल तुम्हारी सेवा कम नहीं हुई है सेवा बल्कि बढ़ गई अब तुम्हारे पास में कोई दूसरा काम नहीं है अब मानसी सेवा करो सुबह से सांझ तक अष्टकालीन सेवा का चिंतन करो ठाकुर जी इस समय गैया चढ़ाने के लिए जा रहे हैं इस समय ये हो रहा है इस समय प्रिया जी ऐसे ठाकुर जी को देख रही हैं ठाकुर जी ऐसे प्रिया जी को देख रहे हैं नंदबाबा पीछे चल रहे हैं मानसी करो वहां पे तो और सेवा बढ़ जाएगी और उपकरणों की सीमा भी नहीं रहेगी मानसी उपकरण तो कितने भी इकट्ठे किए जा सकते घर में तो उपकरण उपस्थित करना बड़ा कठिन परंतु तो मानसिक उपकरण कितने भी करो हीरा पन्ना जो मणि और चिंतामणि उनसे ठाकुर जी को खूब सजाओ हीरा पन्ना की खूब सिंहासन पर बैठाओ मानसी सेवा में तो कुछ बाहर से इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा इसलिए मानसी सी परा मानसी सेवा ही परा होकर के विराजमान है इस प्रकार श्री गुरुदेव की तनुजा बित्तजा और मानसी सेवा करते हुए विराजमान हो गुरु के साथ में ही फिर सत्संग करते हुए भी विराजमान हो ऐसे गुरु की शरणागति विशेष रूप से ग्रहण करें और उनसे दीक्षा ग्रहण करके विराजमान हो अब गुरु वो भी निर्लोह होना चाहिए और हम भी श्री गुरु के पास में कोई भजन का उद्देश्य लेकर के ही जाए कोई दूसरे उद्देश्य को लेकर के नहीं जाए इसे वो उचित नहीं है लोभी गुरु और लालची चेला दोनों में भी खेलम खेला फिर तो फिर झगड़ा हो जाएगा इसलिए लोभी गुरु और लालच के कारण कि मुझे मेहनता मिल जाए गुरु जी जल्दी से समाप्त हो जाएंगे तो मैं मेहनत बन जाऊंगा लालची होकर के वो आश्रम में गया है तब भी ठेलम ठेला हो जाएगी तब भी बात बिगड़ जाएगी इससे उनसे मुक्त होकर के साधक भगवत भजन के दृष्टि से श्री गुरु की शरणागति ग्रहण करे अब शिष्य लक्षण शिष्य का मुख्य लक्ष्य है मुख्य लक्षण है श्रद्धावान होना श्रद्धा का तात्पर्य है भगवत भजन के द्वारा भक्ति के द्वारा मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी इस बात में दृढ़ विश्वास भक्ति और भक्ति से संबंधित वस्तुओं में माने शास्त्र गुरु साधन इनमें दृढ़ विश्वास इसका नाम हो गया श्रद्धा श्रद्धा शब्द को है विश्वास सुदृढ़ निश्चय केवल विश्वास ही नहीं दृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वासी नहीं सुदृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वासी नहीं निश्चय सुदृढ़ विश्वास खनन से चार चार विशेषण देकर के विश्वास को दृढ़ किया उसका नाम है श्रद्धा भक्ति के द्वारा मुझे सारे पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी पर मुख्य है परम लक्ष्य परंतु तो उसकी सहयोग में अन्य जितने भी हैं वे सब भी मुझे प्राप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास रखना यह है शिष्य का मुख्य लक्षण शिष्य के लक्षण वर्णन करें इस विश्वास को धारण करके श्री गुरुदेव उनको भगवत स्वरूप समझे शिष्य का दूसरा लक्षण यह है कि पहला लक्षण था कि उसे श्रद्धा की प्राप्ति होनी चाहिए दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए दूसरा श्री गुरुदेव को भगवत कृपा मूर्ति माने कि ठाकुर ने मुझे जीव के ऊपर कृपा करना चाहा होगा इसलिए उन्होंने अपनी कृपा का एक अंश श्री गुरुदेव के हृदय में स्थापित कर दिया और गुरुदेव के माध्यम से कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर रही है तो गुरु का जो स्वरूप है वो मेरे गुरु का स्वरूप इस जीव के ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण ही अपनी कृपा मूर्ति के रूप में मेरे सामने गुरुदेव रूप रूप में विराजमान हुए गुरु गुरुदेव भगवान की तो दूसरी जो बात है वो गुरु के सामने वो परम विनम्र हो तीसरी बात एक शिष्य अधिक अच्छा वो होगा जो कि भजन को प्राथमिकता प्रदान करे एक नंबर की महात्मा कह रहे थे कि भजन के लिए चार चीज जरूरी है पहली चीज स्वतंत्रता यदि स्वतंत्रता नहीं है और केवल यही लगा हुआ है कि इतने वे पर ऑफिस जाना है इतने वे पर वहां पर उसको अटेंड करना है इतने वे पर वो मीटिंग अटेंड करनी है तो फिर भजन कब करेगा स्वतंत्रता मान बाहरी जो व्यवहार है उस बाहरी व्यवहार को यथा साध्य कहीं सीमित करना पड़ेगा और उसके लिए साधक का एक कर्तव्य भी, भी है कि वह कहीं गृहस्थी होते हुए भी दिखाए ऐसा जाने कितना आ आसक्त है परंतु ज्यादा किसी से आसक्ति नहीं करें यदि दरवाजे खड़े हो करके राम राम शाम शाम करके किसी को विदा किया जाए तो उसको अंदर घर में मत बुलाओ घर में आओ फिर उसको पानी पिलाओ फिर उसके लिए चाय पिलाओ चाय बनाओ आध घंटा घंटा भर और खराब हो जाएगा उसके स्वागत करने में इसलिए बाहर से विदा होता है तो कर लो तो ये संत को स्वभाव रहा कि अन्यथा वो आधा घंटा तुम्हारा खराब करेगा आधा अपना खराब करेगा इसे ज्यादा उसको चुपकाने की जरूरत नहीं तो चीज़ है तो पहली चीज है स्वतंत्रता अपने समय की भी बचत करते हुए अपने समय का कहीं अपने लक्ष्य के लिए ठीक प्रकार से हम प्रयोग कर सके इसलिए स्वतंत्रता फिर अल्पभोजन अल्पभूज का मतलब है कि शब्द स्पर्श रूप जितनी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतने शरीर की यात्रा के लिए जितने आवश्यक हैं, उतना उनका सेवन किया जाएगा उससे ज्यादा उनका सेवन नहीं किया जाए अल्प भोजन, ज्यादा भोजन पर कहीं बंधन की प्राप्ति हो जाएगी फिर तीसरी चीज शरणागति सर्वदा श्रीमद गुरुदेव की मैं शरण हूं या शरणागति का कृष्ण कि कृष्ण कृष्ण भक्तों की शरणागत हूं यह भाव अपने हृदय में धारण करें एक नंबर की महात्मा से सत्संग में वे कह रहे थे तीसरी चीज शरणागत और चौथी चीज वो है ठाकुर के साथ में भाव संबंध उसको जोड़े स्वरूप गोस्वामी जी ने थोड़ा तो सा करके इसी बात को कहा मैंने रागानु का भक्ति के चार मार्ग हैं चार जैसे चौकी है तो चौकी के चार पाए पहला जो पाया है वो है लोभ दूसरा पाया है कृपा के बल पर सब कुछ हो रहा है वही शरणागति तीसरा पाया वो जो है वो है कहीं ठाकुर के साथ में संबंध और अनुगत्य अनुगत्य और संबंध तो लोभ कृपा अनुगत्य और इन चार वस्तुओं को अपनाए इसी को प्रकार अंतर से कहा गया कि साधक जो है उसको लोगों को धारण करने में जैसे लोभी व्यक्ति अपने लोभ में तो केंद्रित रहता है और दूसरी जो वस्तु है उनको वो जल्दी से टाल देता है उनसे चिपकता नहीं है ऐसे अपने हृदय में लोभ धारण करे गुरुदेव की कृपा ठाकुर की कृपा इसका अनुभव करे गुरुदेव का अनुगत्य ग्रहण करे और निस्वरूप उसका विचार करे कि मैं कौन हूं मैं श्री किशोर जी की एक छोटी सी नई मंजरी हूं और ये छोटी सी लाली है इसलिए साहब इसके गाल पर चपत लगाते हुए चल ये करके ला ये करके ला तो वो दौड़ दौड़ के कर रही है जो आए बॉय उसके चपत लगाते हुए चल ये काम कर वो जल्दी से काम कर रही है सबकी लाल ली है सब उसको आदेश दे रहे हैं और सबके आदेश को प्राप्त करके दौड़ दौड़ करके वो उत्साहपूर्वक काम कर रही है और सब उसको लाल भी देते हैं और सब उसको झड़कते भी हैं, सबके आदेश को वो पालन करती है ऐसा एक भाव धारण करके साधक निरंतर निरंतर विराजमान है तो ये चार चीज पहली जो चीज है वो है लोभ और लोभ में अन्य वस्तुओं से स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ही एक माध्यम है वेश वो उसका एक माध्यम है जब वेश नहीं है भेद धारण नहीं किया है उसके पहले साधक को प्रयास ये करना चाहिए कि वह लोभ धारण करके रहे और जो लोभनीय वस्तु है उसमें तो केंद्र रखे और दूसरी वस्तुएं उनको अल्प भोजन इत्यादि करते हुए दूसरी वस्तु उनको जल्दी से पूरा कर लें फिर कृपा का बल फिर गुरुदेव का अनुगत्य और चौथी बात अपने स्वरूप का भी सर्वदा विचार इनको करते हुए शिष्य विराजमान लो तो शिष्य के लक्षण यहां पर वर्णन किए सबसे पहले श्रद्धावान व्यक्ति होना शुद्धावान व्यक्ति होने के साथ साथ वह इन चार गुणों से युक्त हो करके जिसमें मुख्य गुण जो है वो है भाव और उस भाव के साथ में साधक को कहीं रहना चाहिए वो है विनीत होकर के वो रहे विनीत विनम्ब हो करके फिर भक्ति यदि है तो फिर सारे गुण अपने आप शिष्य में फिर आ जाएंगे यश भक्ति भगवत किंचना सर्वई गुण सत्य समास यदि भक्ति है तो फिर और सारे गुण उसमें अपने आप जीवन में आते हुए जैसे विनय सत्यवादिता विषयों से संयम सदाचार देव गुरु इनमें शुद्धा शास्त्र में शुद्धा ये सारे गुण उसमें अपने आप आ जाएंगे मुख्य रूप से पांच चीज श्रद्धा इसके बाद में लोभ इसके बाद में कृपा कृपा के बाद में आनुगत्य। और आनुगत्य के बाद में स्वरूप का अपने स्वरूप का चिंतन सभी संप्रदायों में निज स्वरूप के द्वारा अंत स्वरूप के द्वारा ही ठाकुर की सेवा की जाती है महावाणी जी के प्राण में भी कहा गया कि प्रातः समय ही उठ के प्रातः समय ही उठ करके और अपने स्वरूप का ध्यान करके जाए मिलो निजी यूथ सो। अपने यूथ से जाकर के मिलो यही इसका परमाण है यही इसका रागण से का सेवा करने का यही एक तरीका है अपने स्वरूप का स्मरण कर तो शिष्य का ये लक्षण हुआ और शिष्य जो है वह अन्य वस्तुओं से अपने चित्त को हटाए पांच चीजों को पकड़ करके रखना है श्रद्धा लोह कृपा अनुगत्य और स्वरूप इन पांच चीजों को शिष्य को विशेष रूप से पकड़ कर और इनके द्वारा वह दीक्षा ग्रहण करेगा दीक्षा का तात्पर्य है दिव्यता गुरुदेव की कृपा के द्वारा नाम के स्पर्श मात्र से दिव्यता की प्राप्ति हो जाएगी जैसे पारसमणि को लोहे से छुवाया गया तो उसमें स्वर्ण के गुण आ जाते हैं इसी प्रकार कृष्ण नाम है एक स्पर्श मणि वे काम के द्वारा जैसे ही हृदय में जाएंगे शरीर को छुएंगे अंतकरण को छुएंगे अंतकरण को छूते ही ये जो कान है बाहर दिखने वाला कान आकाश की शुनी रूप जो कान है वही दिव्य कान बन जाएगा लीला का श्रमण करने की उसमें योग्यता आए भजन करने पर धीरे धीरे योग्यता आ जाएगी तो ये सारी योग्यता उसमें धीरे धीरे माने इसी शरीर में एक अंत शरीर आ जाएगा इन्हीं आंखों में एक दूसरी आंख आ गई इसी नाक में एक दूसरी नाक आ गई इसी त्वचा में एक दूसरी त्वचा आ गई और श्री ठाकुर जी के स्पर्श का माधुर्य उसको आस्वादन प्राप्त भजन करने के साथ ही साथ होने लगेगा एक स्थिति ऐसी भी होगी कि जब यह स्वरूप भी चिन्मय बन सकता है जैसे ध्रुव जी को देह त्याग करने की आवश्यकता नहीं हुई और उनका यह शरीर ही चिन्मय बन गया और इसी शरीर से वे जा सकते हैं पंत भक्तगण गुरजन ये मन में विचार करते हैं अरे शरीर से अनेक विषय जनों का सेवन हुआ है अब ठाकुर की सेवा तो नया शरीर धारण करके करेंगे चिन्मय शरीर धारण करेंगे ऐसा विचार करके वे अपने देह का त्याग करते हैं अन्यथा किन्नी किन्हीं महापुरुषों के जो यथावस्थित देह हैं वे ही चिन्मय होकर के विराजमान हो जाएं इसीलिए अनेक अनेक अने जगह श्री गुरुदेव के श्री विग्रह की स्थापना करके यथावस्थित जो श्री विग्रह है यथावस्थित जैसा जो श्री विग्रह है उसकी भी आराधना की जाती है क्योंकि उनके देह यदि चिन्हय हो गए हैं और चिन्हता प्रकट हो गई है तो उस देव को भी देवता के रूप में दिव्य रूप में उसका पूजन किया जा सकता है तो ये एक आ, शिष्य के दीक्षा की एक विधि तो दिव्यता जिसमें प्रदान करे और एक अलौकिक वस्तु स्पर्श मणि न्याय से यथावस्थित देह ही ही। दे है वह प्राप्त हो जाए यथावस्थित देह को कोई स्थूल देह की नहीं यथावस्थित देह की चिन्ह में जो देह है या अंत देह है उसको भी आधार चाहिए अभी आधार है पांच भौतिक शरीर ये पांच भौतिक शरीर की पांच भौतिकता समाप्त हो जाएगी स्पर्श मणि न्याय से यह चिन्हय भी हो सकता है परंतु तो यदि यह चिन्हय नहीं है या इसको चिन्हय रूप में नहीं माना जाए तो ऐसी स्थिति में इस देह को त्याग करना उसका नाम ही है उत्क्रांत सिद्धि माने मृत्यु की अवस्था उत्क्रांति माने मृत्यु उत्क्रांत सिद्धि उस उसक्रांत सिद्धि के प्रकार को माधुरी कादम्बनी में श्री विश्व चक्रवर्ती जी ने वर्णन किया कि सात मूर्छाएं आएंगे और अष्टम मूर्छा में साधक को उत्क्रांत मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी ठाकुर जी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच वस्तुओं का अपनी अपनी इंद्रियों से वो मा आस्वादन करेगा फिर ठाकुर जी का साक्षात्कार करेगा और साक्षात्कार करके पांचों आस्वाद की उसको प्राप्ति होगी यह छठी मूर्चा हुई जब साक्षात जी के शब्द स्पर्श का आस्वादन कर रहा है उस समय प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक विषय को भोगने की भी सामर्थ्य आएगी अभी आंखों में सुनने की सामर्थ्य नहीं है कानों में देखने की सामर्थ्य नहीं है परंतु उस समय सारी इंद्रियों में सब वस्तुओं के भगवत भगवान के सभी विषयों के आस्वाद की क्षमता साधक को प्राप्त हो जाएगी तो शब्द स्पर्श कर दीजिए पांच छठा हुआ भगवत साक्षात्कार और पांचों वस्तुओं का एक साथ अनुभव फिर सातवा हुआ प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक गुण को प्राप्त करने की सामर्थ्य और फिर आठवीं मूर्छा है ठाकुर की उदारता व्यता एक शब्द का प्रयोग किया व्य ठाकुर अत्यंत उदार है अर्थात इंद्रियों की सीमा नहीं रहेगी अधिकाधिक आनंद से आनंद से आनंद उसकी प्राप्ति करती जाएगी प्रदान की जाएगी और उस आनंद की प्राप्ति में उसका शरीर कहां छूट गया उसे पता नहीं लगेगा जैसे सांप कांटे की झाड़ी से होकर के निकल रहा है उसकी कैचुरी कहां छूट गई उसे पता नहीं लगेगा इसके बाद में उसे भाव सिद्धि की प्राप्ति होगी क्योंकि भाव तो वो भाव के द्वारा ही चिंतन कर रहा है अंत देह में भी भाव के द्वारा चिंतन कर रहा है परंतु तो जो अंत देह है उसको भी एक आकार चाहिए उस आकार के लिए रसको ने निरूपण किया श्रीमद भागवत उसका एक संकेत भी दिया के बदंत यत्र पुरुषा सर्वे बैकुंठ मूर्त के बैकुंठ मूर्ति माने चतुर्भ रूप धारण करके बैकुंठ में श्री नुंज मंदिर में मंजिलू धारण करके बैकुंठ में चतुर्भ रूप धारण करके अनेक मूर्तियां अनेक चित्र कहीं लिखे हुए विचित्र अभी तक तो वहां पर सजावट के रूप में अभी तक भी सजावट के रूप में उनको सेवन साक्षात रूप से सेवा नहीं कर है। तो सभी चीज चिन्हई बैकुंठगी परंतु फिर भी साक्षात सेवा नहीं है और वो सजावट के रूप में है उन्हीं में से एक मूर्ति कहीं क्रियाशील हो जाएगी और क्रियाशील होकर के ये जो अंत शरीर था यहां पर एक शरीर तो पड़ा रह पृथ्वी पर और भीतर जो शरीर था वही निकल कर के उस मूर्ति के साथ में मिल गया इसी का नाम है पार्षद देवी की प्राप्ति उसको पार्षद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी अब वो जो पार्षद स्वरूप मिला है वो प्राकृत नहीं है पंचमहाभूत का नहीं है पार्षद जो दे मिला है वह चिन्हय है वो माया का एक कृति है योग माया की परिणति है वो वो प्राकृत नहीं है उस प्राकृत स्वरूप में कहीं लीला परकर की स्थापना करने के लिए एक बार ठाकुर ने वो पार्शदेह दे दिया उससे साधक को जो बिर था वो ब्य शांत हो गया परंतु तो अभी पूरे लीला परकर रूपता उस नए साधक में साधन सिद्ध में नहीं आई है उस लीला बरकर बनाने के लिए जहां भी लीला हो रही होगी अब एक समस्या है कि इस ब्रह्मांड में तो कृष्ण लीला होगी नहीं इस ब्रह्मांड में तो हो गई कृष्ण लीला और कृष्ण अवतार कल्प अवतार है तो भाई अब तो इस कल्प में तो कृष्ण अवतार हो गया तो हम तो टप, टप आते रह जाएंगे हमको तो जो स्वभाव सिद्धि है वो स्वरूप सिद्धि वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो कृष्ण लीला हो गई तो अभी तो कृषि के साथ में कोई गांव का जो रिलेशनशिप है वो तो कहीं डोमेस्टिक रिलेशनशिप वो तो आएगी नहीं पारिवारिक जो संबंध है वो तो इस समय होगा नहीं आएगा नहीं तो भाव सिद्धि तो हो गई मान लिया कि हम अमुक दासी हैं और वो स्वरूप की प्राप्ति हो गई दासी रूप की परंतु तो ये जो दासी है वो कौन की बेटी है कौन की बहन लगती है कहां ब्याई है कौन की ननद है कौन की जिठानी है दौरानी है ये जो लोक व्यवहार का ब्रज लीला का जो भाव है वो अभी सिद्ध नहीं हुआ तो ये तो सीधी वहां पर पहुंच गई है परंतु तो अभी कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ है ऐसे संबंध की सिद्धि करने के लिए उसे चिन्ह में किसी गोपी के गर्भ से ही चिन्ह में जन्म प्रदान करके वह फिर विराजमान होगी तब उसे संबंध की प्राप्ति होगी अब समस्या यहां पर यह आई कि कृष्ण लीला है कल्पावतार और इस कल्प की कृष्ण लीला तो हो गई आज से पांच हजार दो सौ अड़तालीस वर्ष पहले इसलिए हमको तो अगले कल्प की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बोले ना ना चिंता करने की जरूरत नहीं है अनंत कोट ब्रह्मांड है कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में कृष्ण लीला हो रही होगी जहां इस समय कृष्ण का जन्म हो रहा है वहां तुमको भी जन्म की प्राप्ति हो जाएगी ये जन्म गर्भवास नहीं है कल के प्रसंग में निमूपन कराए थे क्योंकि केवल जो स्वरूप है उसकी सिद्धि मात्र कराना है भाव सिद्धि हो चुकी है स्वरूप सिद्धि मात्र का ना है इसलिए चिन्ह गर्भ गर्भ में ही चिन्ह इस जीव का चिन्ह जन्म हो जाएगा ना तो वो जन्म प्राकृत है ना वो गर्भवास कहीं कष्टकर है वो लीला के अंतर्गत वह भावास हो जाएगा तो तृतीय स्कंध में जहां पर श्री संकालिक गए थे वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं वहां एक श्लोक का प्रयोग किया गया है कि बसंत पुरुषा सर्वे बैकुंठ मूर्त इस शब्द को रसिक जनों ने टीका में तो कहीं नहीं है परंतु वैष्णव रसिक जनों ने इस बैकुंठ मूर्त शब्द को कहीं पकड़ा और उन्होंने कहा बैकुंठ में जो मूर्ति बनी हुई हैं उनमें से एक मूर्ति उस समय एक्टिवेट हो जाएगी एक मूर्ति में ये जो शरीर है ये शरीर जाकर के अंत शरीर वहां पर मिल जाएगा और वो ही पार्षद पार्षदों की मूर्ति बनी हुई है वो एक पार्षद स्वरूप के द्वारा वो ठाकुर की सेवा करेगा सो so, इमिनेशन जो है वो वहां पर हो रहा है और वो जो मूर्ति है वो अब क्रियाशील हो करके साक्षात रूप से क्रियाशील पार्षद स्वरूप धारण करके वो सेवा करेगी तो स्थूल शरीर की यदि सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म शरीर होकर के जो अंत शरीर विराजमान है उस शरीर को स्थूल शरीर की कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो स्थूल शरीर चिन्मय जो स्थूल शरीर है वह स्थूल शरीर वहां पर उसको मिल जाएगा ये भाव भाव सिद्धि हुई और भाव सिद्धि में संबंध का छौ लगाना बघार और लगाना है उस संबंध के बघार को लगाने के लिए फिर उसे कहीं ला सकते संबंध की भी स्थापना जन्म प्रदान करके व्यवहार के भीतर प्रदान कर देंगे तो ये दीक्षा हुई तो साधक का ये कर्तव्य है कि वह दीक्षा ग्रहण करे दीक्षा ग्रहण करके दिव्यता की उसे प्राप्ति होगी ये शिष्य के लक्षण शिष्य के पांच लक्षण श्रद्धा कृपा अनुगत्य और स्वरूप उस स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को कहीं सिद्धि प्राप्त करके अपने शरीर के द्वारा पहले एक बार ठाकुर का दर्शन हो जाएगा उसके विरह की शांति हो जाएगी विरह की शांति होने के बाद में फिर संबंध का भघार और लगाना है उसमें संबंध की स्थापना करनी है इसलिए कहीं भी जहां प्रकट लीला हो रही होगी वहां प्रकट लीला में उसे चिन्मय शरीर के द्वारा जन्म उनकी प्राप्ति हो जाएगी और चिन्म शरीर की प्राप्ति होकर के वो साधक सेवा करते हुए विराजमान हो जाएगा और फिर साधन सिद्ध गोपी के रूप में या साधन सिद्ध हो करके ये साधन सिद्धिया होंगे नृत्य सिद्ध तो हैं नहीं साधन सिद्ध हैं जीव से मोट होकर के ये भगवान के परकर बने हैं तो साधन सिद्ध गोपी के रूप में वह साधक सेवा करते हुए फिर वहां पर विराजमानों का परंतु तो नृत्य परकर जैसा ही व्यवहारों का वहां पर फिर ये व्यवहार नहीं है कि ये नृत्य सिद्ध, सिद्ध है श्री गुरुदेव की कृपा से वह वस्तु तो प्राप्त हो जाएगी श्री बिहार देव जी इसी प्रसंग में कहते हैं स्वामी श्री हरिदास कर पंकज परस माथ मानो रचपच चंद्र का धरीशु सखियन साथ श्री स्वामी हरिदास ने मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने हाथ नहीं रखा मानो मुझे चंद्र का प्रदान कर दी और सखियों के साथ में ये मानसी मानसी से दो गई अंतचिंत देह उसकी स्फूर्ति उनको हो गई सखियों के साथ में का माथे के ऊपर हाथ रखने के साथ था मानो रचे खचि चंद्र का रखी सो सखी साख उन्होंने हाथ नहीं रखा गुरुदेव ने माथे के ऊपर मानो मुझे गोपी देह प्रदान कर दिया मुझे सखी भाव उनके यहाँ का या मंजरी भाव जो भी भाव है अपना अभीष्ट, वो अभिष्ट भाव प्रदान कर दिया और श्री गुरुदेव सदगुरुदेव उनकी कृपा के द्वारा उनको वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी उसको प्राप्त करके वो विराजमान हो जाएंगे रखी से सखी अनुसार और सखियों के साथ में मुझे स्थापित कर दिया जाएगा अब जो अंतशुद्ध शरीर है इस शरीर में ही वो गोपी भाव आ गया सखी भाव आ गया मंजिल भाव आ गया परंतु वो भाव हमेशा नहीं रहेगा कभी व्यवहार में आएंगे तब तो व्यवहार की जो राग द्वेश व्यवहार यह भी कहीं ना कहीं छुएगा आएगा प्रभाव तो डालेगा तो वहां पर तीन अवस्थाएं साधक की अवस्थिति में भी तीन अवस्थाएं साधक को प्राप्त होती रहेंगी एक साधक की अवस्था है बाह्य दशा जिसमें वह अपने बाहरी परिवेश को देख रहा है और उनके अनुसार व्यवहार कर रहा है दूसरी है अर्ध बाह्य दशा अर्ध बाह्य दशा में प्रिया जी की सेवा भी चल रही है मंजरी रूप में और कोई पूछ रहा है कि बाबा वो थैला रखा था कल लाए थे कहा रखा है तो जवाब भी दे रहे हैं ताक में खूटी के ऊपर टक रहा है वहां से उठा लो ये अर्धवाही दशा भीतर चिंतन भी चल रहा है और ऊपर से जवाब भी दे रहे हैं ये अर्धवाही दशा कभी अंतरदशा कोई पूछ रहा है बाबा बाबा बाबा को सी नहीं बाबा तो लीला में कहीं सेवा में लगे हुए हैं किसी की बात को सुन ही नहीं रही हैं यह अंतरदशा तो साधक अवस्था में भी साधक की ये तीन अवस्थाएं हैं और श्री रूप कविराज ने विशेष रूप से इस इन अवस्थाओं को श्री रूप गोस्वामी जी के उस आधार को लेकर के रूप कविराज ने इन तीनों अवस्थाओं का बड़ा विश्लेषण पूर्वक वर्णन किया कि अर्ध बाहशा में क्या है स्थिति दशा में क्या स्थिति है अंत दशा में क्या स्थिति है उसका पूरा विवेचन उन्होंने स्थापित किया अपने काम की चीज तो हर जगह से ली जाएगी इसलिए श्री रूप कविराज उनका जो विवरण है वह भी उस दृष्टि में भाव उपयोगी और श्री रूप गोस्वामी जी के आधार पर ही कह रहे हैं कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चार ही तदभाव लिप्सना का, का साधक रूप में और सिद्ध रूप में वृज लोक का अनुसरण करते हुए साधक सेवा करते हुए विराजमान होगा ये हुई आज के प्रसंग में साधक की लक्षण साधक के लक्षणों में मुख्य रूप से साधक का लक्षण है कि वह श्रद्धावान होकर के रहे श्रीमद भागवत में सबका अधिकार ज्ञानी भक्ति में श्रद्धा है तो का श्रीमद भागवत में अधिकार है नारद जी स्वयं भक्त हैं इसलिए उनकी श्रद्धा है श्रद्धावान है तो उनका तो अधिकार स्वतः सिद्ध है ही और ध्धकारी जो पापी प्रेत में पड़ा हुआ है यदि उसके हृदय में भी श्रद्धा है तो वह भी श्रीमद् भागवत का और भक्ति का अधिकारी है ये श्रीमदभागवत के पद्म पुराण के प्रमाण से यह सिद्ध हो रहा है कि श्रद्धावान यह है भक्त का मुख्य लक्षण इनमें मुख्य रूप से भक्त किसको कहा जाएगा यह तो हो गया योग्यता मुख्य रूप से भक्त किसको कहा जाएगा यह एक प्रश्न है इसके लिए बड़ा विवेचन किया गया मुख्य रूप से भक्त उसको कहा जाएगा जिसमें भक्ति के लक्षण प्राप्त हैं उसका नाम भक्त भक्ति का लक्षण क्या है अन्य अभिलाषता शून्य ज्ञान का माध्यम आवर्तन ये दो तो हो गए तटस्थ लक्षण ये मुख्य लक्षण नहीं है ये दोनों रिएक्शन है शून्य और ज्ञान करने से अनाबल ये तटस्व लक्षण हुए मुख्य लक्षण भक्त का क्या है बोले आनकुलेन कृष्णानुशीलन जिसमें आनकुलेन कृष्णानुशीलन करने की प्रवृत्ति है कृष्ण को सुख मिले इसके लिए भाव भी है और चेष्टा भी है अनुशीलन का अर्थ दो अनुशीलन का एक अर्थ है चेष्टा और अनुशीलन का दूसरा अर्थ है भाव तो जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का तो भाव है और जिसकी चेष्टाएं कृष्ण को सुख देने के लिए हैं। कृष्णानुशील कृष्ण को सुख देने वाली जिसकी चेष्टाएं चेष्टाए आनुकूल्यन यह शब्द क्रिया विशेषण है अनुशीलनम का विशेषण है एडजेक्टिव है एडवर्ब है अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलन ये अवैर्व है और अवैव है किसका अनुशीलन अनुशीलन जो क्रिया है उसका ये विशेषण है क्रिया विशेषण है कि कृष्ण को सुख देने के लिए जांच चेष्टा की जा रही है या कृष्ण को सुख देने के लिए जांच चेष्टा की जा रही है ऐसा जो गुण है उसको हम अनुकूल कहेंगे कृष्ण को सुख मिले ये विचार है कृष्ण की रुचि भी एक तरफ रह जाएगी कि कृष्ण क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो एक अलग बात हो जाएगी परंतु यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही हैं कृष्ण बदना नहीं चाह रहे हैं परंतु यशोदा मैया के हृदय में, में कृष्ण को सुख आगे मिले ये ही भावना हित की भावना ही विराजमान है इसलिए अंकुलन कृष्णानुशीलन ये भाव जिसमें विराजमान है ये है भक्त का मुख्य लक्षण अब भक्त के तटस्थ लक्षण उसका श्री श्रीमद् भागवत में एक बार ये श्री चैतन चरतामृत में उसका एक बार वर्णन किया गया एक बार श्रीमद महाप्रभु ने पूछा जब गौर देश से बहुत सारे भक्तगण महाप्रभु के पास में गए तब एक प्रश्न किया गया कि मारे वैष्णव का लक्षण कहो महाप्रभु ने उत्तर दिया जिसके मुख पर एक बार कृष्ण नाम आए वो वैष्णव दूसरे साल भी भक्तगण गए उस समय भी यही प्रश्न हुआ कि वैष्णव का लक्षण वर्णन करो उस समय महाप्रभु का उत्तर बदल गया बोल जिसके जो के ऊपर सदा कृष्ण नाम आए वो वैष्णव तीसरे वर्ष में सारे भक्तगण के उस समय भी यही पृष्ठ उपस्थित हुआ कि भक्त का लक्षण वर्णन करो महाप्रभु ने तीसरी बार वैष्णव का लक्षण रूपण किया कि जिसका दर्शन करते ही कृष्ण नाम अपने आप जो वहां के ऊपर स्फूरित हो जाए वो भक्त है जो पृष्ठ किए गए थे महाप्रभु के गुल गृहस्थी का क्या धर्म है और वैष्णव का लक्षण क्या है ये दो प्रश्न किए गए तो वैष्णव के लक्षण का ये वर्णन किया ग्रहस्थी के धर्म में वर्णन किए गए कि वो नाम का आश्रय ग्रहण करे वैष्णव सेवा करते हुए विराजमान हो ठाकुर में प्रीति लगाते हुए विराजमान हो ये वैष्णव के मुख्य लक्षण निरूपण किए नाम का आश्रय संत जवनों की सेवा और जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का निरंतर अध्ययन या करते हुए साधक विराजमान हो तो ये लक्षण तो वैष्णव के ये सब कहीं तटस्थ लक्षण हैं मुख्य लक्षण है अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन वैष्णव का सामान्य लक्षण हुआ श्रद्धावान होना वैष्णव का विशेष लक्षण हुआ अनुकूल कृष्णानुशीलन और तटस्थ लक्षणों में फिर और सारे बहुत सारे जो लक्षण हैं वो लक्षण जैसे कि वो जो शिष्य है वो कहीं सत्यवादी संयत सदाचारी देव गुरु में श्रद्धा रखने वाला हो ये सब तटस्थ लक्षण है मुख्य लक्षण ये मुख्य लक्षण है अनुकूल कृष्णानुशीलन ये भाव और चेष्टा जिसमें है वो भक्त हैं ऐसे सब भक्तगणों के श्री चरणारिंद में कूट कूट बन बुला गौर बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय भूलना बिहारी लाल की जय जय जय श्राधी